सौजी भाई चौधरी जी हमारे साथ हैं जो शमूल जो विशेष अमूल का सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसमें दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि बचपन से इन चीज़ों को हम लोग पोस्टर्स देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदकर हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन उस कंपनी में जाने का और उनसे बातें करने का ये सु अवसर मुझे मिला है तो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है तो आप सभी की तरफ से एसवी चौधरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में विशेष मुलाकात कार्य थैंक यू भाई साहब अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आज आपने हमारे पास समय निकाला व्यस्त समय में भी कुछ अच्छे काम करने के लिए हमें यहाँ पर आज बहुत खुशी हो रही है मेरा नाम सवजी भाई चौधरी है वैसे लोग मुझे शॉर्ट में एसवी वी चौधरी के नाम से जानते हैं वो ज़्यादा ही परिचित नाम है मेरा और वैसे मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं। मैं मैसाना डिस्ट्रिक्ट का खैराल तहसील है वहाँ पर छोटा सा मंदरूपुर गांव है वहाँ का मैं रहने वाला हूं। किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे होने के नाते मुझे दूध के धंधे के साथ इस व्यवसाय के साथ जो आज काम करने का मौका मिला है तो मेरी विशेष रुचि रही है इसमें अच्छा। सुनते रहो मुस्कुराते रहो ये आपका जो स्लोगन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्लोगन और ज़्यादा मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिस कार्य हम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं मैं इसको कंपनी नहीं कहूँगा ये एक सहकारी संस्थान है ये पशुपालकों की संस्थान है हमारे सूरत और तापी दोनों ज़िले के किसान लोग हमारी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं हमारी संस्थान के साथ तकरीबन दो लाख अड़तालीस हज़ार पशुपालक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और इस विस्तार में कम से कम साढ़े सात लाख से ऊपर कैटल है जिसमें गाय और भैंस का समावेश हो रहा है उन पशुओं के लिए विशेष हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप सबको पता होगा कि जिसका कोई नहीं है उसका ये पशु जो है वो उसका एक आधार है हमारे लोकल एक कहावत भी है कि गुजराती में उसको बोलते हैं कि भाई वगैरह नहीं रह जे पड़ घर वगैरह नहीं न रह जाए मीन्स कि अगर तेरा पति नहीं है तो कोई बात नहीं बट तेरा घर होना चाहिए और आपने देखा भी होगा कि कई परिवार ऐसे हैं कई महिलाएँ ऐसी हैं कई कई भाई ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है लैंडलेस्ट लोग हैं और ऐसे किसान इनको हम किसान शब्द यूज़ नहीं करेंगे पशुपालक बोलेंगे ताकि वो गाय रखते हैं भैंस रखते हैं और उनका जो दूध वो लोग निकालते हैं और वो दूध वो गांव की जो मंडली है जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को वो लोग देते हैं वो सोसाइटी का मिल्क हम लोग कलेक्शन करते हैं उसको यहाँ प्लांट तक ले आते हैं उसको प्रोसेस करते हैं इसमें से विविध प्रोडक्ट बनाते हैं दूध और दूध की बहुत सारी प्रोडक्ट इसमें से हम बना करके मार्केट में उसको हम बेचते हैं आपने जो बताया कि अमूल जो है वो हमारी ब्रांड नेम है शमूल जो है वो उसी के तौर पे काम कर रही हैं शमूल का मतलब है सूरत मिल्क यूनियन लिमिटेड उसका छोटा सा ये फॉर्म है जैसे अमूल मिल्क जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है जिसका अमूल बोलते हैं उसी तरह ये शमूल है शमूल का अर्थ जो है वो है कि सुयोग्य मूल्य सामने वाले को मिलना चाहिए तो ये प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग में देते हैं और उनसे जो हमारे पास आय जो बढ़ती है उसी इनकम को हम लोग गांव तक बेचते हैं रोज़ाना आठ करोड़ रुपया हम गांव में देते हैं मतलब हमारे दो लाख अड़तालीस हज़ार पशुपालक रोज़ाना ये आमदनी इन्हीं से वो कमाते हैं तो ऐसे ये पशुपालकों का व्यवसाय है और उसी व्यवसाय के साथ मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ तो इसका एक आनंद अलग है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाई बहनों को और जो मित्र सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा अभी आपका इस फील्ड में जैसे कि आपने कहा किसान है आप किसानी परिवार से जुड़े हुए हैं तो इस टेक्निकल फील्ड में आने का कैसे रहा बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मेरे लिए इसका जवाब भी आपको देना चाहूँगा पूरी लगन से किसान परिवार में जब गांव में हम लोग पले पोसे बड़े हुए तो आप जानते हैं कि गांव की आज से 25 तीस साल पहले की जो खासियत रही होगी और आज के जो मॉडर्न युग हैं तो हमने पुरानी पीढ़ी भी देखी है और नई पीढ़ी भी देखी है हम बीच वाले हैं और आज देखिए कि वैसे तो मेरी उम्र आज 44 हो गई वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा उम्र हो गई अभी शुरुआत हुई है काम करने की लेकिन बात यह है कि जब मेरी प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई पूरी हो गई गाँव में और उसी के दौरान हम लोगों की एक आदत थी वहाँ पर कि हमारे माँ बाप हमें बोलते थे कि भाई देखो ये पशु जो अपनी गाय हैं भैंस है उनकी धार निकाल दी और ये अभी जार में दूध ले लिया अब इसको लेकर के आपको सोसाइटी तक जाना है सोसाइटी में देना है तो हम लोग उस टाइम छोटे छोटे जब लोग मतलब सारे बच्चे अपने हाथ में वो झार लेकर के सोसाइटी तक पहुंच जाते थे वो डोली लेकर के सोसाइटी तक पहुंच जाते थे लाइन में खड़े रहते थे तो वहाँ से एक डिसिप्लिन सीखने को मिली कतार में क्यों खड़ा रहना है तो भाई बीच में से आप जा के दूध नहीं दे सकते लाइन में ही जाना पड़ेगा तो वहाँ से एक डिसिप्लिन सीखने को मिली सोसाइटी में जूते नहीं पहन के जाना है जूते वहाँ बाहर उतारो क्यों भैया सोसाइटी है वहाँ पर दूध हम डालते हैं तो बैक्टीरिया इसमें ना जाए चप्पल के साथ जूते के साथ आई हुई जो रज है जो गंदगी है वो बाहर ही रहे वो मकान साफ सुथरा रहे तो एक आदत ये भी वहां से सीखने को मिली कि मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए घर के अंदर जूते तो हम नहीं पहनते हैं लेकिन ये जो हमारी संस्थान है जो सोसाइटी है वहाँ पर भी जूते पहन के नहीं जाना चाहिए तो वहाँ से एक हाइजीन और हाउस का कॉन्सेप्ट मिला जो आज हम लोग देख रहे हैं जब छोटे थे तो पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है लेकिन आज उसका पता चल रहा है कि इसका महत्व क्या है और जब धार निकाली जाती थी पशुओं की तो पहले साबुन से मतलब हाथ हमारी मदर या हमारे भाई या हमारी भाभी जो भी थी वो हाथ दो डालती थी बाद में फिर वो धार निकालती थी धार निकालने से पहले पशु का जो दो थन था वो थन को गर्म पानी से धोते थे और वहाँ से दूध निकाला जाता था जो बर्तन है वो बर्तन को साफ सुथरा रखा करके और उसको लेकर के हम सोसाइटी में जाया करते थे सोसाइटी में वहाँ पर दूध देते थे वहाँ से एक पासबुक मिला करती थी जैसे बैंक से पासबुक मिलती है तो आपका दूध कितना किलो हुआ उसका फैट क्या आया गरबर मशीन थी उस टाइम वो घूमने वाली आजकल आज, आज आज तो मतलब ऑटोमेटिक मशीन हो गया एएमसीएस बोलते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का भी पता लगा कि ये गरबर क्या होता है बाद में पता लगा कि भाई ये साइंटिस्ट का नाम था और ये गरबर मशीन बनी है तो उससे फ़ैट और एस तो बचपन से मतलब ये एक अच्छा हमारा सोसाइटी के साथ एक इंट्रोडक्शन रहा कि भाई दूध को कैसे लाया जाए दूध की मुआवज़त कैसे की जाए दूध को किस तरह से रख रखा और रखा जाए दूध को किस तरह से मतलब बाद में फिर आगे जाकर के चिलिंग प्लांट पे ठंडा किया जाए ठंडा करने का क्यों है ठंडा करने से क्या फ़ायदे हैं मतलब बचपन से ये रहा और फिर बाद में जब पढ़ाई ख़त्म हो गई पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बहुत ही स्ट्रगल किया उस ज़माने में पैसे भी नहीं थे फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं थे किताब लाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो हम लोग देखते थे कि भाई हमारा सीनियर कौन है तो वो सीनियर को हम लोग मतलब एग्जाम जब खत्म होने का दो तीन महीना बाकी रहता था तब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते भैया तेरी किताब मुझे देनी पड़ेगी ताकि कम पैसों में मिल जाती थी वो किताब तो उसी की किताब से हम लोग पढ़े मेरे परिवार की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी यही हाल थे कैश तो थी नहीं पैसा तो था ही नहीं हमारे लिए तो ये पंद्रह दिन में जब दूध के पैसे आते थे तो उसी में से गुजारा करना पड़ता था घर इसी से ही चलता था और मेरा नहीं सारे गाँव वालों की यही पोजीशन थी कि हर पंद्रह दिन में देरी में से दूध के पैसे आ रहे हैं उन्हीं में से हम लोग अपने सारे मतलब काम कर करते जा रहे हैं तो ये फील्ड ऐसा लगा मुझे कि भाई आगे जाकर के इस फील्ड में कुछ करने जैसा है आगे जैसे जैसे मतलब पढ़ता गया पढ़ने के बाद मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के दस साल बाद फिर मैंने डिग्री करी ये लगा कि भाई इस फील्ड में कुछ अच्छा है और आगे पढ़ना चाहिए तो बाद में फिर दस साल बाद मैंने डिग्री करी और डिग्री करने के बाद अलग अलग डेयरी में काम करना भी हुआ और सबसे पहली मेरी जॉब रही बनास डेरी में एक सुपरवाइज़र था कैटल फिड फैक्ट्री चलाता था और उस टाइम पता भी नहीं था कि हम मैनेजर भी, भी भविष्य में बनेंगे ताकि सोचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी मैनेजर एक बहुत बड़ी पोजीशन थी।, थी लेकिन फिर भी ये रहा मेरा एम ऑब्जेक्टिव एक क्लियर रहा कि नहीं आने वाले समय में कुछ करना है और अगर करना है तो उसके लिए पूरा अपना डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए अपना एम क्लियर होना चाहिए अपना गोल पक्का होना चाहिए और उसी के मुताबिक जब मतलब अपने दोस्तों से पता लगा कि भैया अगर देखो ये ये पोजीशन अगर लेनी है तो आपको डिग्री पढ़नी पड़ेगी हमने डिग्री कर ली और वो भी पार्ट टाइम कर लिया अच्छा। पार्ट टाइम करते करते मतलब उसी उसी जो नौकरी के तनख्वाह आ रही थी उसी तनख्वाह में से उसकी भी फीस भरी परिवार भी चलाया डिग्री भी हो गई डिग्री होने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया दिल्ली में डाबर इंडिया में पोस्टिंग मिल गई तो सीधा मैं मैनेजर बन गया मैनेजर के लिए डिग्री काम आ गई और वहाँ से फिर मेरी जो सफ़र शुरू हुई दिल्ली में जाने के बाद वो कुछ अलग ही हुई कि वहाँ के लोगों को जीने के तरीके बात करने के तरीके जीवन में किस तरह से मतलब आगे बढ़ा जा सकता है नए नए लोगों के साथ परिचय होना नए नए लोगों को मिलना कॉन्फ्रेंस अटेंड करना उनके साथ बातचीत करना ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी और मेरे दोस्तों को भी मैंने उस टाइम बोला कि अगर मान लो कि जीवन में कोई प्रगति करनी है और भविष्य में आगे बढ़ना है तो आप कुएँ के मेंढक की तरह यहाँ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला नहीं। है आज भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं उसी जगह पे बैठे हुए हैं उसी उसी पोजीशन में वो लोग संतुष्ट लो हैं लेकिन मैंने हार नहीं मानी नहीं। मुझे ऐसा था कि जीवन में कुछ करना है और अच्छी तरह से इस फील्ड में काम करना है वापस फिर हमारे ज़िले की संस्थान मैंने ज्वाइन करी राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली अलग अलग स्टेट में मेरा काम करना भी हुआ वहाँ पर मैंने काफ़ी साल काम किया ये काम करते करते ये सूरत तक पहुँच गया सूरत में जब मैं आया जनरल मैनेजर था मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम दिया इंडिपेंडेंसी दी प्राइवेसी दी और मैंने भी अपने पूरे लगाव के साथ यहाँ पर काम करना शुरू किया तो शॉर्ट टाइम में सी भी बना और इसके बाद फिर आज देखो कि ये छोटी सी उम्र में आपके सामने मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और किसानों की सेवा कर रहा हूँ चलिए बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है करते रहना है लगे रहना है आगे बढ़ते रहना है और हर समय आपको कुछ नई बातें ज़रूर सीखनी चाहिए और कुछ इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बात आपके दिल में भी आ गई होगी तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रीड मत वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं यहां मैं वहां मुझसे ले खुद को तो जो पाएगा कृष्ण को खुद से तू मैं को छोड़ अमर आत्मा तो बदले ये तन का चोना है अमर आत्मा तो बदले ये तन का चोना मोह तन से जो चुपान है सच से अनजान बोला चैन जिनका नखते सुख या दुख जिंदगी के वो ही जीवन के फेरे पार करते खुशी से तू कहे तू करे घम में है गया तू ते जहां नियति मोह पाएगा कृष्ण को खुद से तू मैं कुछ हो मन पे छाए हिरमती मारी जाए काम जब मन पे छाए हिरमती मारी जाए बिन मती ज्ञान अधूरा मद का दे साथ पूरा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 इसकी चिंता तू छोड़ पाएगा कृष्ण को खुद से तू मैं को छो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 किसान संस्था है मैं कंपनी नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने बताया कि कंपनी नहीं है ये एक संस्थान है यानी एक फैमिली है जहाँ पर लोग आ, सीखते भी हैं और कमाते भी हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा मुझे लगता है कि अगर इसी कॉन्सेप्ट सभी कंपनियाँ अगर एक थीम लेके चले परिवार के रूप में तो बड़ा छोटा नहीं होगा लेकिन सबके प्रॉब्लम्स अपने प्रॉब्लम समझ के हम लोग सबको सुख देने का काम कर सकते हैं और सुख बाँटने का काम भी कर सकते हैं तो आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं यश चौधरी से फिर से जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर आप क्या, क्या क्या करने वाले हैं और जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले जो है पैकिंग अलग होता था अभी कुछ अलग पैक पैकिंग होके आ रहे हैं अभी कुछ नए नाम से नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर उसके बारे में बताइए देखिए ये डेरी का फील्ड ऐसा है जिसमें जितना करो इतना कम अच्छा। आप जितना नया कुछ करना चाहते हो उतना कर सकते हो इसके लिए मैं आपको ये कहना जरूर चाहूँगा कि जो संस्थान हैं ऐसी 18 संस्थान इस गुजरात प्रदेश में हैं और hmm. हम लोगों का एक फेडरेशन बना हुआ है जिसको बोलते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है उसका रोल है मार्केटिंग करना और सारे यूनियन का रोल है प्रोडक्शन करना तो हम लोग प्रोडक्शन में पीछे हट नहीं करते हैं और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की ओर से हमें नए नए तरीके नई नई बातें नई नई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ और बेचो हमारा मेन जो मकसद है ये गांव कैसे समृद्ध हो महिलाएँ और पशुपालक कैसे समृद्ध हो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तविकता में अगर सरकार भी काम करना चाहती हैं तो मैं उनको सजेशन नहीं दे सकता बट मेरा ये प्रस्ताव जरूर रखना चाहूँगा कि कॉपरेटिव के माध्यम से गाँव को हम समृद्ध करा कर सकते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट डेवलप कर सकते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सूरत ज़िले में और तापी ज़िले में आज हमारे साथ सेल्फ़ हेल्प ग्रुप में एक लाख तीस हज़ार बहनें जुड़ी हुई हैं और ये बहनें जैसे पोस्ट में और बैंक में जा कर के छोटी छोटी बचत करती है उसी तरह से हमारे साथ वो बचत कर रही है और करोड़ों में उनकी अमाउंट हमारे पास जमा है और हम उनको अच्छा अभ्यास भी देते हैं उन महिलाओं को उन परिवारों को अगर किसी की शादी करनी है बच्चों का एडमिशन लेना है कोई ख़रीदी करनी है तो एक घंटे के अंदर उनको पैसे मिल जाते हैं उनको लोन मिल जाती हैं और वो अपना गुजारा उनमें से ही निकाल सकती हैं अपना अच्छा काम कर सकती हैं इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट करने के लिए कम्युनिटी डेयरी बेस्ड फार्म पे भी हम लोग अभी आगे काम कर रहे हैं एक ही गांव, एक ही गांव के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर ही 200-500 कैटल रहेंगे उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें महिलाएँ उसके साथ काम करेगी उनको रोज़ाना वहाँ से वेतन मिलेगा वो वेतन में उनको तीन सौ रुपया चार सौ रुपया जो भी है वॉट एवर इट इज़ जो भी डिसाइड हम लोग करेंगे वो उनको मिलेगा तो उनमें से कुछ अपनी बचत कर पाएगी कुछ अपने घर के लिए वो गुजारा कर पाएगी तो आदिवासी विस्तार है हमारा तकरीबन 80 परसेंट एरिया ट्राइबल एरिया है और इस एरिया में आप देखिए कि जहाँ पर मैंने देखा है कि कई साल पहले जब मैं मतलब वहाँ पर आया जाया करता था तो बच्चों को पहनने के लिए ना कपड़े थे ना पढ़ने के लिए किताबें थीं ना उस औरत को पहनने के लिए अपना शरीर ढांकने के लिए उसके पास भी पूरा कपड़ा था आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव गांव में जब सोसाइटी बन गई है तो वो एक पशु दो पशु सरकार की भी अच्छी सहाय मिल रही है चार पशु की सहाय बारह पशु की सहाय इसी तरह सुमुल डेरी ने भी दो सौ करोड़ रुपया पूरे भारत देश में प्रथम बार जो किसी ने भी नहीं दिया था बगैर ब्याज पर जीरो इंटरेस्ट पर हम लोगों ने किसानों को दो करोड़ का फाइनेंस किया उनका उत्थान करने के लिए उनको समृद्ध बनाने के लिए और उसके तौर पे आप देखिए कि जो हमारे पास सात आठ लाख लीटर दूध आ रहा था आज तकरीबन सत्रह अठारह लाख लीटर दूध आ रहा है आप समझ सकते हैं कि रोजाना आठ करोड़ रुपया जो गांव में जा रहा है तो उस परिवारों की जो हालत है वो कितनी समृद्ध हुई होगी तो इस बात की खुशी हो रही है कि उस ग्रामीण जगत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और मेरी मेहनत मेरा लगाव मेरे चेयरमैन मेरे मैनेजमेंट का जो लगाव है वो गाँव को जो समृद्ध करने का है तो हमारा तजुर्बा वहाँ पर काम आ रहा है उसकी हमें एक अलग खुशी है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे युवा साथियों के लिए जो बच्चे नए हैं और सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं और कई बार देखा गया है कि एग्रीकल्चर फील्ड में या डेयरी फील्ड में बहुत कम आ रहे हैं और वो दूसरे दूसरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में या टेक्निकल चीज़ों में जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उनको इस तरफ आने के लिए आप क्या बताएँगे या फिर क्या सोचना चाहिए उन्हें देखिए युवाओं के लिए तो मेरा संदेश जरूर रहेगा ताकि मेरी चाहत है युवाओं को तो मैं अच्छी तरह से मतलब आज भी यहाँ पर मेरे पास जब आते हैं तो औरों को समय कम देता हूँ लेकिन युवाओं को ज़्यादा देता हूँ इसीलिए कि उस युवान को समझने की कोशिश करता हूँ और मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने डिप्लोमा किया था और डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास जब सर्टिफिकेट मतलब उस टाइम आया और मुझे पता है कि मैं नौकरी ढूंढने के लिए कितनी ठोकरें मैंने खाई थी बहुत सारी कंपनियों में मैं घूमा था लेकिन नौकरी नहीं मिली थी तो नौकरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो मुझे अच्छी तरह से पता है लेकिन आज मैं युवाओं को जरूर कहूंगा कि इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है एक सामान्य सुपरवाइजर भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है तो आप भी कुछ कर सकते हैं और युवा के अंदर तो ऊपर वाले ने इतनी शक्ति भरी है कि जितना यूटिलाइजेशन करे इतना कम है तो हमें तो क्या है कि ये सुनार की तरह घिसते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए युवाओं के लिए मेरी एक ही प्रेरणादायक बात है कि आप इधर उधर मत भागो अपनी युवा शक्ति को इधर उधर मतभेड़फो आप अपने समय को आज का जो समय है उसको मूल्यवान समय समझो ये मोबाइल जगत के पीछे अपना समय आप बर्बाद मत करो और आप हमेशा मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने जैसी हैं जो सीखने जैसी हैं उन चीज़ों को सीखो अच्छे लोगों के जो कैरेक्टर है, उनको पढ़ो उनको जीवन में लाने की कोशिश करो पढ़ाई क्या की है इससे कोई मतलब नहीं है आप कितना अच्छा इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काम कर सकते हैं दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट युवाओं को तो मैं आज भी कहूंगा कि सबसे अच्छा बिजनेस अगर कोई मैं आ, कहूंगा ऐसा नहीं है कि मैं डेयरी फील्ड में हूं इसलिए डेयरी के बारे में ही बात करूंगा चाहे आप इंजीनियर हो चाहे आप वकील हो चाहे आप डॉक्टर क्यों ना हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना पेशा छोड़ के पशुपालन जगत में आए हुए हैं इस सूरत और तापी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे युवाओं ने बड़े बड़े अच्छे केटल फार्म बनाए हुए हैं दो सौ दो जानवर 500 जानवर तक वो लोग रख रहे हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे पास एक युवा आया था दो साल पहले दो तीन साल हो गए होंगे एक लोन के वास्ते आया था मैंने उनको बोला तू नौकरी कर ले भैया उसने बोला सर मैं नौकरी नहीं करना चाहूँगा अपना काम करना चाहूँगा मैं काम क्या करेगा तो उसने बोला मैं इंजीनियर हूँ और अभी अभी मैंने पढ़ाई खत्म करी है अब मैं डेयरी व्यवसाय के लिए डेयरी फार्म बनाना चाहता हूँ आप मुझे लोन के लिए सहाय करें ना मानते हुए भी हमने उसको सहाय करी आज की डेट में वो हर महीने हर महीने की बात कर रहा हूँ पूरे साल की तो आप बात छोड़ो हर महीने में कम से कम आठ से दस लाख रुपया की नेट अर्निंग कर रहा है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेरे सामने हैं तो युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आठ हज़ार दस हज़ार की नौकरी करोगे तो आने वाले समय के अंदर इस महंगाई के ज़माने में आप अपना अपना घर नहीं बसा पाओगे ना चला पाओगे बेटर ये है किसान आजकल देखो अच्छी ऑर्गेनिक खेती अगर करी जाए ऑर्गेनिक फ्रूट्स ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक अनाज अगर पैदा किया जाए तो उसका बहुत अच्छा मार्केट है आप दूध पैदा करो अच्छा दूध अगर पैदा करते हो दूध के लिए बहुत अच्छा मार्केट है और जो भी आप पशु रख रहे हो उस पशु की बाजार में अच्छी वैल्यू है और ना आपको सीएल की ना आपको ई की ना आपको कोई छुट्टी की ना कोई झंझट है ना आप किसी के बंधन में बंदे रहने वाले हैं आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो किसान किसानी करें अच्छा पशुपालन करें और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं आप जितने काम करो इतने कम हैं तो आप नया नया जो तरीका आ रहा है उस तरीके को अपने हिसाब से अपने पेशे में अपने काम में लगाओ तो मेरे हिसाब से आपने ग्रेजुएशन भी करी होगी सिंपली ग्रेजुएशन करी होगी चाहे ट्वेल्थ पास है चाहे टेंथ पास है पशुपालन के लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अच्छा पशुपालन कर सकते हैं सुमुल डेयरी इसके लिए यहां पर क्लासेस भी चला रही है ए अच्छा। वर्कर के भी क्लासेस चला रहे हैं इसके साथ साथ पशुपालन संबंधित इन्फॉर्मेशन भी हम लोग उनको देते हैं एक एक महीने का यहाँ पर हम लोग उनको हॉस्टल में रहने की हमने सुविधा भी कर रखी है बहुत ही कम से कम फीस में हम लोग उनका काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं तो मेरे हिसाब से इन महिलाओं को उन युवाओं को इस बिज़नेस में आना चाहिए इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस बनाना चाहिए इसमें कोई कभी भी ना घाटे का सौदा है ना इसमें कहीं पर भी मंदी का माहौल इफेक्ट करेगा दूध लेने के लिए सारी सहकारी संस्थान बैठी है अच्छा दूध लेगी इसमें से प्रोडक्ट बनाएगी प्रोडक्ट जाएगी ताकि आज हर किसी की सुबह जब मतलब अमूल संवारती हैं ताकि अमूल का दूध घर में जाता है तब भी उसकी सुबह अच्छी आच्छी होती आच्छी है।, आच्छी है तो आशा करूंगा कि सारे युवा इस संस्थान के साथ जुड़े ऐसे ऐसे संस्थानों के साथ जुड़े और जहां पर भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट भी है हमारा ईमेल आईडी भी है हमारा फेसबुक अकाउंट भी है मेरा नहीं सारी संस्थानों का है तो आप अमूल की वेबसाइट खोले अमूल के पार्लर के साथ जुड़ सकते हैं अमूल की एजेंसी ले सकते हैं अमूल के प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो इस तरह से अपना गुजारा भी आप लोग कर सकते हैं ऐसी मैं आपसे ख्वाहिश रखता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया मुझे लगता है कि युवाओं के साथ साथ जो घर में बैठे किसान महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग होता है और वो भी सीखकर घर में अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सुंदर तरीका है घर बैठे आप अपना जीवन को संवार सकती हैं कई बार होता है कि खेती करने में या खेती में कुछ नुकसान हो जाता है लेकिन अगर पशुपालन आप करते हैं सिर्फ दो तीन से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया जो है रास्ता आपके खुल जाएगा आपके लिए आपके परिवार के लिए आप इस कार्य में जुड़े और इसका इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो मधुबहन के नंबर पर भी आप ले सकते हैं नहीं तो आप किसी से बात करके आप इससे जुड़ सकते हैं ताकि आप अपना रोज़गार और अपना परिवार को अच्छा बना सकें तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में एस चौधरी साहब जुड़े और अपना बहुत ही अच्छा अमूल समय देकर और अमूल के बारे में बताया समूल के बारे में बताया और रोज़गार के बारे में बताया और खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड पे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी सुने गाने के लिए है पल सो पल तू आदमी है अवतार नहीं जो हो देश वो केस बना प्यारे चले जैसे भी काम चला प्यारे प्यारे तू गम न कर जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है तो पल जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं सुख ढूंढ ले लेख अपराध नहीं यारे तू ज़िंदगी सने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं छोके रोना नहीं इसे खोना नहीं छोके रोना नहीं जिंदगी हसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी